सुखदेव जी महाराज द्वारा सुनाई गई भागवत कथा का अमृत पान हम निरंतर करते रहे हमारे सामने धर्म के रूप भी प्रकट हुए हैं सनातन धर्म विचार व्यवहार और आचरण की पवित्रता को ही ईश्वर की राह मानता है वो कोरे भजन कीर्तन को नहीं स्वीकारता और उसका कारण भी है आपसे दूर कोई बैठा हो तो आपकी पूजा इबादत प्रेयर उस तक पहुंचने का प्रयास करे आप तो जा नहीं सकते लेकिन जिनके हैं घटघट वासी राम और कृष्ण उस हर घट को ही तो राम और कृष्ण बनना पड़ेगा ये सनातन धर्म की मर्यादा है कि मेरा व्यवहार जगत मेरा आचरण व्यवहार कुछ और हो और मेरी पूजा भक्ति कुछ और हो तो उसके लिए मानस में भी तुलसी ने कहा दुविधा में दो दुव गए माया मिली न राम हमें बड़ी ईमानदारी से अपने को मांझा है कि जिसने अपने स्वभाव नहीं बदले जिसने अपने आचरण नहीं धोए जिसके जीवन की प्रतिबद्धताएं आत्मपरख नहीं हुई उसने कोई भक्ति नहीं की उसके पूजा पाठ जप तप व्रत तीर्थ सब व्यर्थ कोई फल नहीं रखते धर्म ने ईश्वर को हमसे अलग क्यों नहीं किया कि जिससे हम स्वच्छंद ना हों, उदंड ना हों और धरती का कलंक ना बन जाए इसलिए ईश्वर को हमारे भीतर रखा हमें कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी और ये उन्होंने हमारे हित में किया क्योंकि हम बुरे काम गंदी बातें गंदा आचरण कब करते हैं जब ईश्वर भक्ति मर जाती है मेरे जीवन में मेरे विचारों में तभी तो हम गंदे हो पाते हैं और इसीलिए सूक्ष्म मनोविज्ञान के स्तरों को छूते हुए सनातन धर्म के आदि ऋषियों ने वेदाधिक धर्म ग्रंथों ने ईश्वर को घटघटवासी बनाया बहुत से लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया जब वो एक है तो वह घटघट वासी कैसे है कहा जब वो एक है और वही स्पष्टि करता है उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता मट्टी से अन्न भी नहीं उपजता है तो अगर वो घट घट वासी ना होता तो हर पेड़ के घट से अन्न और फल कैसे आते हर माता के गर्भ से शिशु कैसे आता वो एक होकर भी सर्वत्र सर्वस्व है सब में विद्यमान है ये जरा सी बात को समझ में ना आई हो लेकिन हमारा सभ्य समाज भी कबाइलियों के पीछे भागता रहा है अपनी बौद्धिक क्षुद्रता का परिचय देता हुआ मैं क्यों चाहता हूं कि मेरे घट में राम रहे जिससे मैं उनसे जुड़ा रहूं और मैं राम रहूं तो यह पूजा प्रधान नहीं ये स्वभाव प्रधान धर्म है पूजा पाठ जप तप मन को साधने के साधन हैं न कि इनका कोई अलग से फल मिलने वाला है मन सद जाए भक्ति की परम राह मिल जाए महल कट जाए हम पवित्र हो जाए लेकिन जब साधनों को हम मनोरंजन बना लें तो जैसे फिल्मी गाने गाए का वैसे भजन गाए बात तो एक ही है क्योंकि हमने मन को साधने का साधन भजन को नहीं बनाया दंभ की पूजा फलाना अच्छा गा लेता फलानी अच्छा गा लेती है उसको इतने भजन आते हैं उसको इतने श्लोक बटे हुए आप अपने दंभ और मिथ्याभिमान की पूजा कर रहे हैं इसी भजन को भजन बन के गाया होता तो परमेश्वर मिल न गए होते महल तो लगे उठे बस यही धर्म को समझने की जरूरत है अब जिनके ईश्वर आसमानों दूर हैं, तो वहां पूजा इबादत की बात हो सकती है जिनके घटघट -घट वासी हैं, वो कैसे बच सकते हैं अपनी ईमानदारी में अपनी प्रतिबद्धताओं में अपनी निष्ठाओं में I have to live with Krishna, at Krishna, be Krishna. जब वो रोम रोम मुझसे इसमें समाया हुआ है मुझे बारम बार भस्मी से उभार कर इस दुर्लभ मानव योनि में ला रहा है जो जीवन का एक एक सांस और क्षण मुझे दे रहा अरे तुम्हें तो उस पर रिझा क्यों नहीं हूं मैं उस पर न्यौछावर क्यों नहीं हो पाया मैं बाहर ही बाहर भटकता क्यों रहा अक्सर आप लोग पूछते हैं कि स्वामी जी प्रेतावस्था क्या होती है आप जानना चाहते हैं मैं बता दूं आपको प्रेत जो कहीं टिकता नहीं उड़ता ही फिरता है भटकता ही रहता है कहीं टिक के नहीं बैठता उसको कहते हैं प्रेत जो भागता फिरे चोड़ता फिरे संस्कृत में जो कहीं टिक के ना बैठे और हम सब रहते इस शरीर में आत्मा गोविंद के साथ है और पूछो एक दिन भी रहे क्या प्रेत की तरह इसकी प्रॉब्लम में उसकी चिंता में उसके बदले में उसके कपट में उसको पाने में हम प्रेतों की तरह मनुष्य की योनी में जिये हैं सदा प्रेत के प्रेत रहे और अपने को सही लगा देंगे कि मैं बहुत सही जी रहा कभी अपना करीब नहीं होना चाहा है अपने को पढ़ना नहीं स्वयं को जानना नहीं चाहे दुर्लभ मनुष्य योनि के क्षण है बीत गए तो फिर क्या पशु या पतित योनियों में तू अपने को जान पाएगा कब पड़ेगा सारे नोट बटोर ला अगर आत्मा भोजन को रख के कण में ना लौटाए तो तेरा भोजन ही तुझे सड़ा के मार देगा नोट क्या कर लेंगे बड़ी मोटी सी बात है एक एक क्षण उसकी दया कृपा पर है और मेरी उदंडता देखो कि मैं दुनिया भर में पाप खोजता हूं कैसी विचित्र बात है और यही सब हम लीला कथाओं में हमें सुखदेव जी भी सुना रहे हैं और वेद के ऋषि भी यही बता रहे हैं। महाभारत युद्ध भी हमारी कहानी है हमने विस्तार से जाना है और हमने पिछले रविवार को दोनों आठवें हैं दोनों आमने सामने हैं एक ने कहा अस्त्र न कहू शस्त्र नहीं उठाऊंगा दूसरे ने कहा उठवा दूंगा एक पिता में भीष्म और दूसरे कृष्ण है वो आठवें वसु हैं और ये वसुदेव के पुत्र वासुदेव दोनों आठ में ये लीला है मेरे ही जीवन के क्षण मुझको पढ़ाते संत ऋषि मनीषी जन और ये लीला कथाएं और चारों वेद और आश्चर्य है कि मैं मुझ तक ही नहीं पहुंच पा रहा स्वामी जी किस समय हुआ था अरे हो रहा है हम सब में निरंतर हो रहा है हमें अपने को पढ़ना है अतीत नहीं बिलोने क्योंकि जो, जो अतीत में गया वो सर्वनाश में गया क्योंकि जिसने अतीत को ढो लिया उसका तो वर्तमान ही बर्बाद है उसका भविष्य क्या होगा अतीत ही तो होगा मानस का एक उदाहरण देते हैं जब हनुमान जी चले जानकी को ढूंढने उड़े वो सागर के ऊपर सुरसा ने भी परीक्षा ली और हनुमान जी उसमें भी उत्तीर्ण हुए उसके मुंह से निकल गए अति सूक्ष्मांति सूक्ष्म होकर और तब अचानक हनुमान को लगा कि वो सागर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वे प्रयास तो कर रहे हैं उड़ भी रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उनकी उड़ान नीची होती जा रही है अतुलित बल धाम है पवन पुत्र का बुद्धि बल में उनकी कोई समता नहीं कर सकता उनकी सामर्थ्य तीनों लोगों में कोई नहीं पा सकता वे महारुद्र के अवतार हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हनुमंत ने सागर की ओर निगाह दौड़ाई तो क्या देखा कि सागर में पड़ती उनकी परछाई को एक राक्षसी ने पकड़ रखा है और हनुमान बढ़ नहीं पा रहे इसकी चर्चा मानस में भी है सभी रामायण ग्रंथों में वाल्मीकि में तो विशेष है आगे नहीं बढ़ पा रहे वे जितना प्रयास करते हैं उससे बच नहीं पा रहे उसने परछाई पकड़ी है और पकड़ा गया हनुमान है और उसके बाद उसने परछाई को मुंह में भरना शुरू कर दिया और ऊपर से उड़ते हनुमान उसके पेट में सरक गए और तब हनुमंत ने कहा स्वयं से अरे ये तो परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है ये जिसको मुंह में भर लेती है उसका सर्वनाश हो जाता है हनुमान इसे तत्क्षण मारो और हनुमान ने अपना बल और स्वरूप बढ़ाया और उसको फाड़ के मार डाला तब हनुमान आगे बढ़ पाए ये हमारा उदाहरण है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि राक्षसी कौन है जिसने हनुमान को भी पकड़ लिया है ये परछां से बांध लेती है ये राक्षसी कौन है तुम बड़े जा रहे हो उस सड़क की तरफ सूरज तुम्हारे सामने है तुम्हारे पीछे क्या है परछाई है यही वो राक्षसी है जो अतीत से लिपटते हैं जो अतीत ही गाया करते हैं वे अतीत में ही जाके नष्ट होते हैं उन्हें कोई पूजा भक्ति नहीं मिलती है जो अतीत को नहीं छोड़ पाते हैं उनका वर्तमान तबाह हो जाता है और भविष्य का तो प्रश्न ही नहीं रहता है एक बहुत बड़ा प्रसंग है ये और धर्म की राह में इसे हमने अतिशय महत्व दिया है इसलिए सन्यास से पहले सारे अतीत की चिता जलाता है वो अतीत का वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण उपलब्धियों के साथ सभी निष्ठाओं के साथ आज यहां भस्म हो रहा है और अब वो अग्नियों से उत्पन्न है और ये उसका नया जन्म है क्योंकि अतीत जिसका न गया उसका सर्वनाश निश्चित रूप से हो गया और जिनकी मनोवृत्तियां अतीत भटकने की हैं उन्हें कोई ईश्वर की उपलब्धि नहीं होगी इसलिए ये रोगी यदि प्रभु की राह जाना है प्राणी मात्र में एक ब्रह्म देखना है तो आज सारे अतीत की सारी चिताओं को जला दे निर्मल हो जा वरना गाना तो आसान है सीए राम में सब जग जानी जीना अति दुर्लभ है सीए राम में सब जग क्यों जिसका अतीत नहीं गया वो अभेद नहीं हुआ और जो अभेद नहीं हुआ उसने कभी अभेद ब्रह्म पाया ही नहीं इसीलिए प्राचीन काल में आप सबके पूर्वज सबके पूर्वज नियम पूर्वक गुरुकुल, फिर ग्रहस्थ फिर वानप्रस्थ और फिर सारे अतीत को जला के सं्यास्त होते थे कि अगर परछाई पकड़ने वाली राक्षसी से बचना है तो अपने साथ सारे अतीत को आज जला देना है जो अतीत नहीं जलाएंगे वो सर्वनाश में ही समाएंगे उनका उद्धार फिर नहीं हो सकता ये निश्चित है वे मूर्ख नहीं थे जो अतीत को जला के सन्यास होते थे और आप हाँ बहुत बड़े समझदार नहीं हो जो आज आप अपनी तरफ देखते भी नहीं हो ऐसी बात नहीं है और भगवान की कथाओं में भी पिता में भीष्म बाहर का यज्ञ है कृष्ण मेरे भीतर का यज्ञ है दोनों ऋचाएं हमने पाठ की थी पिछले रविवार आत्मा ने कहा है कि वो शस्त्र धारण नहीं करेंगे कृष्ण देखो अपने अपने आप को देखो आप यहां ये महाभारत की जो सिंबली है जो गुरुकुल में मैं छात्रों को उनके रूप दिखा रहा हूं एक अच्छे छात्र बनो और देखो दोनों वेद की रिचाओं को जो पिछले रविवार है। आत्मा ने कहा शास्त्र ना गहू और आज भी आत्मा इस शरीर रथ को चला रहा सांस धड़कन दे रहा सब कुछ कर रहा लेकिन शस्त्र नहीं उठा रहा है बोलो तो क्योंकि यदि आत्मा चाहता तो हमें झूठ कौन बोलता कोई भी नहीं हमें पाप कौन करता कोई भी नहीं हमारे हमें किसी के पास दुर्भाग्य क्यों होता किसी के पास भी नहीं जब सर्वशक्तिमान बैठा है लेकिन उसने कहा है अस्त्र न गहूं वो युद्ध रे जीव आत्मा रे जीव रे दस इंद्रियों के अर्जन सर्जित रे, रे अर्जुन तुझे ही जीवन का महाभारत लड़ना होगा हम सबको सत्य खोजना होगा सत्य जयी होना होगा देखो देखो अपने आप को देखो और महाभारत में अपने को झाँको तो आत्मा ने कहा कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा और आज भी आत्मा श्री कृष्ण घटगट हर शरीर रूपी रथ पर बैठा है आत्मा यदि वो शस्त्र धारण कर लेता तो हम सबका युद्ध सरल ना हो जाता नहीं ये जीवन है ये महाभारत है वो हमारे शरीर रथ को चलाएगा सांस और धड़कन देगा वो हमारे लिए भस्मी से अन्न लाएगा वह अन्न हमारे शरीर में रक्त में बदलेगा वो हमारे लिए सब कुछ करेगा लेकिन युद्ध हमको स्वयं लड़ने वो हमको स्वयं करना होगा और देखो हम लोग क्या युद्ध कर रहे हैं जो मट्टी से आन बोला रहा है उसमें हम चौधरी जो भोजन को रक्त में बना रहा है उसमें हम चौधरी और वो जो बेटा बेटी संतति से वरद कर रहा है उसमें भी हम ही ठेकेदार हैं वो थोड़े ना है <laughs> कितने समझदार हैं हम आज भी बोरा भर मट्टी से सारा ज्ञान भी ज्ञान जोड़कर हम मुठ्ठी बराना नहीं बना सकते हम जीन स्प्लिट तो कर सकते हैं एक लाइव सेल भी ह्यूमन बॉडी का या किसी लिविंग बीइंग का नहीं बना सकते तो जो वो कर रहा है वो हम कर रहे हैं और जो हमें करना है हमें फुर्सत कहाँ है लेकिन हमारे पूर्वज जितने मूर्ख अंधे नहीं थे जो आज हम सब बन बैठे हैं और अपने को सही लगाए बैठे हैं उन्होंने जीवन को एक यात्रा माना स्वयं यात्री बने गुरुकुल में आकर अज्ञान की अंधता को शुद्रता को धोया वैसे कहला है ज्ञानार्जन ही तो धनार्जन है क्षत्र को धारण किया ग्रहस बने तो वे ही क्षत्रिय कहलाए और जब ब्रह्म अर्थात आत्मत जीने के लिए आत्मा की राह चल दिए तो वानप्रस धर्म में वे ब्रह्म के अनुसरण से ब्राह्मण हुए और जब अंतिम रूप से आत्मज्वालाओं के सत्य को पाकर उसी में डूबने चले सारे अतीत की चिताओं को जलाते तो वे सारे वर्णों से ऊपर संन्यासी हुए अग्निवेश का है और अग्नियों में समाए वो अनंत की यात्रा को चले गए हम क्या कर रहे हैं कौन सी भक्ति है हमारी कौन सी राह है हमारी एक पुराने जमाने की कहानी आती है एक अभीमची भाई थे वो बहुत अभीम खाते थे तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी झोपड़ी धूप के नीचे आ गई है और बड़ी गर्मी हो रही है तो उनका लाभ इसको छाया में सरका देते हैं मकान को और वो जाकर के मकान से पीठ लगा के उसको धकेलने लगे और काफी देर के बाद मकान छाया में आ गया क्योंकि रात जो आ गई थी शायद ऐसी ही यात्रा तुम्हारी है मकान धकेलते कभी दुकान धकेलते कभी घर परिवार जाते कहीं नहीं वो अफीम खाता था, था तुम विषयों की पिए बैठे हो आसक्तियों के का नशा है तुम और सारी कथाएं सर के ऊपर से गुजर जाती हैं बड़े समझदार हैं सब क्या बात है वो क्यों करते थे ऐसा क्यों तो अतीत चलाना है हमें कहा जिसका अतीत नहीं जला उसका वर्तमान जल गया मानो और जिसका वर्तमान ही सर्वनाश को चला गया उसका भविष्य कहा रखा है लिए तत्ण अतीत को जला जिससे वर्तमान जगमगाए और अनंत की राह तू पाए देखो वर्तमान अतीत और भविष्य तीनों में भेद क्या है बाग में गुलाब का फूल खिला है बहुत सुंदर है बहुत महक रहा है तुम तो मुझे बताओ उस गुलाब का अतीत क्या है मैं बताऊं सड़ा हुआ गोबर और खाद उसी से तो बना था गुलाब और मुझे बताओ कि उस गुलाब का भविष्य क्या है सूखी मट्टी फैली धरा पर तो जो अतीत से चिपक के जीते हैं वो सड़े हुए गोबर की पास से भी बुरे जीते हैं जो भविष्य की चिंता बनके जीते हैं धरती पर फैल गई मट्टी सा जीवन है उनका जो वर्तमान जीते हैं वे सदा खिले गुलाब रहते हैं बोलो तुम्हें कैसे जीना है यही तो भगवान की लीला कथा है क्या कभी जाना आपने आप? ये पाप ढोती तुम्हारी संस्कृतियां मनोवृत्तियां तुम्हारा सर्वनाश नहीं है तो फिर क्या है इसे समझने की जरूरत है मानस में कृष्ण की कथाओं में हर जगह ये प्रसंग वेद में भी क्यों ला रहा हूं मैं क्योंकि जब तक मजोगे नहीं जब तक धुलोगे नहीं और जब तक तुम्हारे स्वभाव परमेश्वर में आत्मय नहीं होंगे तुम्हारी भक्ति का क्या प्रयोजन इतना ही प्रयोजन है पहले भी उदाहरण दिया है कि एक आदमी ने एक तोता पाला था तो उसे पसंद नहीं था कि ये बंधन में रहे और बंधन में जिए तो कमरे में अक्सर खुला रहता था तो एक लोगों ने समझाया जिस दिन बिल्ली आई तेरा तोता साफ हो जाएगा खा जाएगी इसको तो उसने कहा मैं इसका समाधान है मेरे पास उसने तोते को रटाना शुरू कर दिया बिल्ली आए तोड़ जाना बिल्ली आए तोड़ जाना तोता भी गाने लगा बिल्ली आए तोड़ जाना और वो तोता भजन गाता रहा बिल्ली आए तो उड़ जाना बिल्ली आई तोता खा गई तोता गाता रहा बिल्ली आए तो उड़ जाना भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद तुम भी तो करते हो तोते की तरह अरे कैसे उड़ जाना कैसे पंख फैलाना कितने ऊंचे जाना और कैसे बचना ये तो तुमने सीखा ही नहीं खाली भजन गा रहे बिल्ली आए तो उड़ जाना क्या होगा तुम्हारा और कौन सा और बड़ा धोखा और भी है बाकी है जो तुम अपने आप को दे सकते हो परमेश्वर की राह है उम्र जा रही है फूले फूले फिर रहे हैं बड़े भगत हैं कहां है वो भक्ति अरे खाली गाना गाने से बिल्ली आए तो उड़ जाना तोता मारा जाएगा उड़ना इसी के लिए ये लीला कथाएं हैं इसी के लिए ये वेद हैं ये ब्रह्म ज्ञान है कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र भी पढ़ाना चाहिए तो हम जल्दी प्रयास कर रहे हैं एक ब्लैक बोर्ड और वो व्हाइट बोर्ड बना करके तो एक ऋचा और एक ब्रह्मसूत्र साथ साथ चलेंगे आ जाए जल्दी करते हैं जब बोर्ड हमारे बनवा दे हमारे अनूप जी उसी दिन से शुरू हो जाएगा तो ब्रह्म सूत्र भी आपको पढ़ाएंगे लेकिन ये सारे सूत्र क्यों पढ़ा रहे हैं कि कैसे उड़ना कैसे बचना कैसे ना कि खाली भजन गाना बिल्ली आए तो उड़ जाना न तुम्हारा आचरण बदला न तुम्हारा स्वभाव बदला न तुम्हारी आसक्तियां गई नुम्हारे विचार गए तो ये क्या है भाई और इसके लिए अतीत जलाना जरूरी माना इसीलिए तो वर्ण हाँ गुरुकुल गृहस्थ वानपरस के बाद हमने सन्यास का भी विधान किया कि सारे अतीत को जला सारे वर्ण फूके मैन ऑफ द पास्ट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू एशेस आई एम नॉट दैट पर्सन मैं वो व्यक्ति नहीं आई अपियर फ्रॉम द पायरीज ऑफ यज्ञ मैं यज्ञ की इन ब्रह्म अग्नियों से उत्पन्न हूं ये ज्वाला ही मेरा वस्त्र है यही मेरी रूप और राह है गरीब में अमीर में स्त्री में पुरुष में प्राणी मात्र में जीव मात्र में मैं एक ब्रह्म का भाव रखूंगा अब किसी से भेद नहीं प्राणी मात्र को सत्य की राह दूंगा और भक्त का भी भक्त बनूंगा डिवोटी टू द डिवोटीज ये संन्यास का मंत्र है कि जब तक सारा अतीत नहीं जलेगा अभी भी अतीत को जो गाते हैं वर्तमान वो गंवाते हैं इसे कभी मत और भगवान की कथाओं में हमने यही देखा कि कृष्ण ने कहा है कि मैं केवल रथ चलाऊंगा युद्ध अर्जुन ही लड़ेगा सारे महाभारत का और हमने इस महाकाव्य में पढ़ा थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं और फिर कथा को समापन की ओर ले चलेंगे कि हमने पढ़ा ये पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है जो पांच तत्वान्तरो से प्रकट है और इस शरीर पांडु की एक पत्नी है जिसका पूर्व नाम प्रीथा है उपरांत नाम कुंती है कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना ही शरीर पांडु की पत्नी है जो इसमें जीवन को चैतन्य करती है धड़कनों को लाती है ज्ञान विज्ञान और विचार को प्रकट करती है वो चेतना ही इस शरीर पांडु की पत्नी कुंती है दूसरी माद्री है जो भौतिक संपदाओं लक्ष्मीयों की ओर ले जाने की मेरी एक मनोवृत्ति है उसे भी मातृत्व में स्वीकारा है शरीर पांडु ने मादरी के रूप और कुंती और माद्री से पांडु को पांच पुत्रों की प्राप्ति है छठा जो पूर्व का है वो खो गया है जो कर्ण है सबसे बड़ा बेटा है कर्ण के अतिरिक्त जो पांडु और कुंती से प्रकट है जो पांडु पूर्व है वो कर्ण है जरा अपना परिचय ले लो तो दोबारा जब महाभारत में प्रवेश करेंगे यदि परिचय अपना याद रखोगे तो कथा का अमृत रस भूलेगा ही नहीं जीवन में उतर जाएगा और अमर हो जाओगे वरना को इतिहास सुन के नहीं चले जाओगे और इतिहास हास समझते हैं फिर मर के इतिहास ही हो जाते हैं इति और हास को चले जाते हैं। और जो उसमें तत्व खोजते हैं वे अनंत की रा पाते हैं तो पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडू, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति तथा भौतिकताओं से जीवन को वरद करने वाली संचय की मनोवृत्ति माधरी ये दो पत्नियां हैं पहला बेटा है युधिष्ठिर पांडु कुंती से युधिष्ठिर शब्द की सीधी व्याख्या शब्द को व्याकरण से करो युद्ध युद्ध तो समझते हो ना लड़ाई युद्ध धन स्थिर यह संधि विछेद किया हमने हाँ सीधा भाषा में आते हैं संस्कृत युद्ध धन स्थिर बराबर युधिष्ठिर, जो जीवन रूपी इस महासंग्राम में स्थिर अटल धर्म पर खड़ा कर है वो कौन है युधिष्ठिर है देखो शब्दों का अर्थ लो सीधे सीधे चलो ये मत समझो कि सन्यासी अपने से दे रहा नहीं ये कवि का भाव है अंतर इतना है कि छह हजार वर्ष उपरांत मैं आपको फिर से यह महाकाव्य पढ़ा रहा हूं विद्वानों ने तो बहुत पढ़ाया आपको कुछ फकड़ फकीर से भी पढ़ लो युद्ध धन स्थिर सीधा संधि विछेद है संस्कृत व्याकरण में आई ये पाणिनि से ले लो सारस्वत व्याकरण से ले लो किसी से ले लो युद्ध धन स्थिर बराबर युद्ध युद संग्राम जीवन एक संग्राम है जो इस संग्राम में अटल है जो झूठ मोह आसक्ति लोभ मुह कपट का फरेब का इन चीजों का सहारा न लेकर धर्म में स्थिर है वो क्या है वो युद्ध है और ये हमारा धर्म भाव है इस शरीर पांडु सब में क्योंकि तो सनातन धर्म बिलीव इन यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ हम किसी कम्युनल एप्लीकेशन में विश्वास नहीं करते यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ इस धर्मा और ये है हम सबका धर्म भाव युदिष्ठिर है चाहे वो अमेरिका में इंग्लैंड में ईसाई है इससे कोई मतलब नहीं इसीलिए सांप्रदायिक क्षुद्र दृष्टि में ये महाकाव्य किसी के पल्ले नहीं आए क्योंकि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशंस है और ये किसका बेटा है धर्म के वर से हुआ है इस शरीर पांडू ने धर्माचार्य और धर्म ग्रंथों से जो धर्म भाव पाया वो भाव इस शरीर में युधिष्ठिर है वही तो युधिष्ठिर है हम सब सबके जीवन देखा आपने क्योंकि ये सब मंत्रों से प्रगट है मंत्र माने सलाह जो सलाह तुमने धर्म ग्रंथों और धर्म शास्त्रों से सत्संग से पाई तो युधिष्ठिर किसका बेटा हुआ धर्म का जिसने दिया और इस शरीर पांडु में रहने से पांडु पुत्र पांडव का है कुछ गड़बड़ नहीं हुई है हा वरना कथा में तो खूब कंफ्यूज हो जाते हो जबकि महाकवि कह रहा है ये मंत्रों से उत्पन्न है और पांडु नेत्रों से उत्पन्न है सो आई कंसीव सो आई इमेजिन मेरी कल्पनाओं से है और फिर भी आपके पल्ले नहीं पड़े हैं सारे विद्वान नहीं पढ़ पाए कि मैं गुरुकुल में आपके पूर्वजों के जन्म को मांझ रहा हूं धो रहा हूं पवित्र कर रहा हूं और उन सब को राम और कृष्ण का सा सुंदर और मनोरम बना रहा हूं और आप कीचड़ उछाल रहे बड़े विद्वान हो गए आ? आ, एक मिनट ये ऋचा भी ले लें कहीं ये छूट ना जाए आज की हम्म आज की ऋचा ले ले आप जानते हैं आपके ऋषि हैं आजीर गति सुना शेप एक भटकती हुई विषयों में आगे पीछे लटपट जाती जिंदगी को जो एकाग्रता दे दे एक आत्मा में बसा दे जो असावधानी में भी ईश्वर न छूटने दे उसे सुनाशेप कहते हैं और ऋषा क्या है आज की स घ नह सुनु शव साह पृथु प्रिधुगाम गृथु गशिवा मीणवाम अस्माक बूयात आज की रिजा है सा गोविंद मिटे हम वहां जाकर ना माने हम सब सुनो जहां से दिव्य उत्पत्ति पाए हैं उसी आत्मा में जाकर मिटे हम सब शबसा शबसा माने मार्ग रास्ता जो शमशान को जाता है तो मेरे अंतर के शमशान का जो मार्ग है मेरी यात्रा मेरे आत्मा की ओर हो ना कि पित्र पर लकड़ियों पर सा घा न सामाने ऐसे हम सब जीव घा गा, घात को प्राप्त हो मृत्यु को प्राप्त हो मिटे ना हम लोग सुनो उस दिव्य उत्पत्ति में सुमाने उत्पत्ति नुमाने में मैं जाकर हाँ सर्ग लगा दिया पीछे नू हूं तो उसमें जाकर हम व्याप्त हो शवसा यात्री होकर वहां जाएं, हमारी अर्थी वहां पहुंचे कहा पृथु प्रगामा जो चहो और हरोर ज्योतियों से चारों तरफ जीवन को गतिमान कर रहा आत्मा है जो घटखटवासी है उस यज्ञ में सुमाने देवे शेव का अर्थ होता है उत्पत्ति को करना सृष्टि को करना चमक को लाना और शिवा का अर्थ उत्पत्ति के अंग भी होता है उस गर्भ में जाके समाये माता के जो ज्योतियों का गर्भ है आत्म ज्योतियों के गर्भ से हम फिर प्रकट हो न कि भटकते रहें और फिर चिता की लकड़ियों पर नाना आवागमन की पतित योनियों में हमारा बस यहीं गमन होता रहे वेद में हम ये गा रहे हैं और आचरण में क्या क्या खा और पचा रहे हैं सा घाना जाए वहां घात वहां हो मिटें हम वहां पर इस जीवन ने मिटना है, तो है ये अनंत तो रह नहीं सकता एक दिन हम सब को जाना है तो सघा शवसा और एक दिन मेरी यात्रा उठनी है शमशान की ओर या आत्मगर्भ की ओर हमको सोचना है ये हमें निर्णय लेना है सघा सुनो उस दिव्य उस पत्ती में आए मरे भी तो अमर आत्मा में आकर न कि पित्र यान पर इस शरीर के पितरों उन पेड़ों की लकड़ियों के यान पर शब मेरी यात्रा इस शमशान में आए जो मेरा अंतर आत्मा है वो जो ज्योतिर्मय गर्भ जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूं और उसी से फिर भी होना है और उसी से होता रहा हूं किसी शमशान से आता नहीं होता तो बिखरने हो जाता पृथ्वी प्रगामा जहां से सचराचर उत्पन्न होता है हर ओर जीवन की धड़कन हलचल आती है हर और जीवन ज्योतिर्मय होकर प्रकट हो रहा है सुसेवा जिस गर्भ से जिस अंग से आता है सचराचर न मम्मी लाती ना पापा इन्हें उंगली अंगूठा ही नहीं आता बच्चा कहां से लाएंगे कहते हैं अंधा धृत मेरा मेरा गाता है और हम सब अंधे धृतराष्ट्र ही तो हैं जो मेरा मेरा गाते हैं और फिर भी धृतराष्ट्र हमें बुरा लगता है पता नहीं क्यों हा मीढ़ अस्माकम बभुयात उस जगतपति सबको उत्पन्न करने वाला जो है सृष्टा जो है मीणाम वैसे मीण शब्द का अर्थ दूल्हा होता है है ना ये बहुत से ऐसे वैदिक आदि प्राचीन रि, वैदिक कालिक शब्द हैं जो अभी भी होते हैं जैसे ये बुंदेलखंड में है ना मीड़वा दूल्हे वो कहते हैं आज भी और शादी में जो बांधते हो ना मड़ुआ ये उसी का प्रतीक है मीणवाम असमाकम बभू क्या के हमें वही धारण करे हम उसी के हो जाएं उसी से वरण हो हमारा असमाकम हम सबका बबू यात व्यापक रूप से उसी के हो जाएं और उस आत्मा में मिल जाए इन्हीं ऋचाओं को हम लीलाओं में कथाओं में स्पष्ट करते हैं हाँ, जिन्हें अतीत होना है वो इतिहास गा लेते हैं जिन्हें अमर होना है वो आतुरता से तत्व खोजते हैं जीते हैं और अनंत हो जाते हैं बात एक ही है हा तो हमने जाना भीम कौन है हा धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जाना हमने फिर आते हैं भीम पर भीम का अर्थ होता है भयानक अनंत जिसका कभी अंत ना हो और यह संकल्प है मेरा वो धर्म भाव है ये संकल्प भाव है ये भीम है ये किसका पुत्र है वायु का पुत्र है ये, इसे धर्म का बेटा नहीं बनाया है इसको वायु देवता लाए क्यों लाए कि वायु का अर्थ है वातावरण परिस्थितियों से वातावरण से जो संकल्प बना वही तो इस पांडु में भीम है नहीं तो कोई और दिखा देते देवता इसके पीछे वायु प्राणों को कहा गया है और संकल्प प्राणों का प्रतीक है श्री वायु पुत्र कवि ने कोई शब्द ऐसे नहीं लिया है भगवान वेद्यास ने न भूतो न भविष्य दी ये एक ऐसा महाकाव्य है जो न कभी हुआ न फिर कभी होगा कि एक एक पात्र को इतने सुचारू ढंग से इतिहास को अध्यात्म में ढालकर लाने वाला फिर दूसरा कोई कवि नहीं हुआ है ये महारिषि हमारे मुनि पाराशर के पुत्र पाराशर है वेद्यास कृष्ण कृष्णद्वर है अर्जुन ये इंद्र से हुआ है इंद्र ने वरदान दिया है इंद्र कहते हैं संस्कृत में मन को किसको कहते हैं तो मन की इंद्रियों से मन इंद्र की इंद्रियों से जो ज्ञान पाया जो सोच आई जो विचार आया वही तो निर्णायक बुद्धि बना सो इंद्र पुत्र अर्जुन है इंद्र है ना अब अर्जुन का पिता कोई दूसरा हो ही नहीं सकता इंद्रियों से अर्जित है तो अर्जुन है इंद्रिया मन के अधीन है तो इंद्र का बेटा है बोलो समझ में आ रहा है यू आर बींग एनालाइज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ यू ओन सेल्फ इन महाभारत मादरी नंदन है फिर नकुल और सहदेव नकुल शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई कुल ना हो कौन है जो अपने बेटे को नकुल नाम देगा और फिर पड़ोसी उसको रहने देंगे नकुल माने अवैध गल जिसे उर्दू में आराम ही कहते हा तो ये मादरी नंदन नकुल को नकुल क्यों नाम दिया क्या पांडु को संस्कृत नहीं आती थी आपसे पूछने भी नहीं आया था कि क्यों दिया नकुल माने जिसका कोई कुल ना हो ज्ञान का कोई कुल नहीं होता ज्ञान नकुल होता है ये किसी नियम संयम और प्रतिबद्धताओं से या निष्ठाओं से नहीं आता हमेशा गुरु नानक भी कबीर भी और रविदास भी किसी विश्वविद्यालय से नहीं आते हैं जंगल से आते हैं ज्ञान नकुल है, और जब भी ज्ञानी ज्ञान की परम सत्ता को पाता है वो नकुल होता है वो सन्यासी होता है जिसका ना अतीत होता है और ना ही कोई कुल होता है ज्ञान नकुल होता है जात न जाने पात न जाने पंथ न जाने संप्रदाय न जाने ये ज्वाला ही मेरी मां है ज्वाला ही मेरा वस्त्र है ज्वाला ही मेरी राह है ज्ञान अपनी पूर्णता में नकुल होता है और फिर अंतिम बेटे हैं सह देव यह मेरी निष्ठा भक्ति है यह मेरी भौतिक निष्ठा भक्ति है जिसका नाम दो नाम एक साथ दे दिए बाकी सब की तो एक एक चले आ रहे युधिष्ठिर तो एक अर्जुन तो एक भीम तो एक नकुल तो एक लेकिन यहां सहदेव द्व सहदेव यहां द्वैत नाम सहदेव है क्यों दिया सह माने सात करना देव माने ईश्वर तो यहां भक्त और भगवान की द्वैत अवस्था को भक्ति में लाके खड़ा किया है और इस प्रकार पांच बुद्धियां पांच पांडव हैं और इन पांचों बुद्धियों की अर्थात ध्यान धर्म भाव की संकल्प शक्ति की निर्णायक बुद्धि की ज्ञान की और भक्ति सहदेव की इन सब की एक ही पत्नी है जिसका नाम है द्रौपदी अर्थात संज्ञा संज्ञा शून्य होकर के कोई भाव नहीं चलता संज्ञा इन पांचों की कॉमन वाइफ है ये व्यक्तियों औरतों और, तो और आदमियों की चर्चा यहां महाकवि नहीं कर रहा उन्हें पृष्ठ में लेकर उदाहरणार्थ लेता हुआ वो तो हर शरीर की एक विलक्षण व्याख्या कर रहा है अब बताइए भीष्म को भीष्म नाम क्यों दिया ये तो गाली ही है भीष्माने होता है भयानक भयानक रस भीष और राक्षस हां जिसका अतीत नहीं गया उसे ये राक्षस ले गया हाय मेरे ये हाय मेरे वो आफ्टर फ्टरऑल वो मेरे हैं ना वरना उसे अटल के ध्रुव प्रतीज्ञ कहते हमने इस भाव को ही तो भीष्म कहा दुर्योधन जिद्दीपना जो मैं कहूं वही सही है दुष्टता पूर्वक गलत चीजों के पीछे भागने की मनोवृत्ति दुर्योधन है और मैं जो करूं वो ठीक है दूसरे जैसे मैं कहूं वैसे करें ये दुशासन है मेरी और हर घर में आग लगाने की मनोवृत्ति मेरी शकुनी मामा है सारी पात्रताएं मुझ में समाई हुई है और आश्चर्य है कि मैं कौरव मनोवृत्तियां ही जीना चाहता हूं ष्ण की ओर नहीं आना चाहता हूं क्यों बाहर के यज्ञ को मैंने भीष्म कहा है और कहा है कि इसे छोटा मत समझना ये ईश्वर से भी अस्त्र उठवा देता है अगर इसमें भी निष्ठा है और इसे नियम पूर्वक कर रहे हो बाहर के यज्ञ को तो यह आत्मा को उसको भी अस्त्र उठवा देगा तुझे जगमग जीवन मिला देगा तो अतीत को बाहर इस हवन में जलाता चल निष्ठाओं के साथ कि सब में एक ब्रह्म का भाव रखेंगे सारे अतीत जला देंगे क्योंकि जिसका बाहर अतीत नहीं जला उसने भीतर प्रवेश भी नहीं पाया है आत्मा की राह है ये मेरी जरूरत रही नहीं इसके बिना यह अनिवार्यता है मेरी इसके बिना मुझे प्रवेश ही नहीं मिलना बात ही खत्म है और मैं हूं कि इन्हीं को जलाना चाहता हूं इन्हीं को जीना चाहता हूं ये मेरी भूल है मुझे अपनी प्रतिबद्धताओं को छोड़ना होगा बाहर के हवन में जलाना होगा और भीतर आना होगा जीवन एक महाभारत है सारे सदग्रंथ मुझको मेरा परिचय देते हैं और फिर भी मुझे मेरा अता पता नहीं है ये कैसी विलक्षण बात है जब महाभारत युद्ध का समापन हुआ क्योंकि इस काव्य को हम दोबारा बाद में लेंगे तो कृष्ण लौट चले हां युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे धृतराष्ट्र कुंती सहित अपनी पत्नी सहित वन को चले गए अंतिम तपस्याओं में माधुरी पहले ही जा चुकी थी वो हमने पहले भी जाना था फिर आह दोबारा जब इस महाकाव्य को लेंगे तो जानेंगे और उनके साथ संजय भी चले गए थे पांचों पांडव रह गए थे और उनके सारे पुत्रों की हत्या हो चुकी थी खाली एक पौत्र बाकी था जो परीक्षित था ये भी बड़ा सुंदर प्रकरण है ये पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु जिसकी पांच भाव ये पांच पांडव महाभूत पांच पांडव आत्मा श्री कृष्ण जिसका सारथी उत्तरा के गर्भ से प्रकट होता उसके जीवन का तप परीक्षित और जब तप होता है परीक्षित तभी परित का बेटा कौन होता है जन्म जय जन्म अजय होता है तू अमर होता है नित्य की राह पता है इस महाकाव्य में आद्यो पान उस महा ने मेरे जीवन की एक एक सूत्र को पिरोया है श्रीमद भगवद गीता में और मैंने हमेशा इन सदग्रंथों को अपने से अलग हटाकर और इन्हें पास्ट बनाकर इतिहास बनाकर जीना चाहा है मैंने अपने को कभी पढ़ना नहीं चाहा है जबकि सारी कहानियां मेरी थी कथा का हर सूत्र मेरा था और मैं ही था इसी को आगे भगवान बताते हैं तो जब पांचों पांडव गद्दी पर बैठे कृष्ण चल है वासुदेव द्वारिका की ओर युद्ध समाप्त हो गया तो मार्ग में उन्हें ऋषि उतंग मिले उतंग ऋषि एक ऐसा ऋषि है जो महाभारत महाकाव्य में आद्यो आरंभ से आखिर तक आता है वरना कुछ आते हैं चले जाते हैं कुछ के पात्रता बदल जाती है कुछ की कहानियां बदल जाती हैं लेकिन उत्तंग वहीं का वहीं रहता है ये ऐसा बुद्धिमान ऋषि है समझदारी इसमें इतनी ज्यादा है कि यह गुरुकुल में ही बूढ़ा हो गया और कभी पास नहीं हुआ बाकी सब तो जाते रहे लेकिन उत्तंग ने जो गुरुकुल में प्रवेश पाया तो बाद में गुरु ने कहा तुम मुझे ही पास कर दे और जा इतना विधवा नहीं बिल्कुल भूला निष्कपट निश्कलंक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तप रहा है वो कृष्ण ने देखा तो रथ से उतर गए और उन्हें प्रणाम करने गए कहा कैसे हु यादवेंद्र बोला भगवान हसनापुर से लौट रहा हूं द्वारिका को जा रहा हूं बोले अच्छा तो दुर्योधन तो दुशासन धृतराष्ट्र और पांडव पुत्र सब आनंद मंगल से तो हैं बोला अरे उतंक आपको पता नहीं वहां तो बड़ा भीषण संग्राम हुआ और वहां तो अठारह अक्षौणी सेनाएं नष्ट हुई सारे कौरव मारे गए धृतराष्ट्र भी अपनी अंतिम समाधियों को चले गए तो पांच पांडवी बचे उनके भी पुत्र मारे गए कहने लगे अरे इतना भयंकर नरसंहार हुआ और तुम वही थे बोला हां मैं तो रथ चला रहा था अर्जुन का बोले तू नहीं लड़ाया है सबको तू जहां जाता है लड़ता है तुझसे उनका ऐश्वर्य देखा नहीं गया अरे आज तो मैं तुझे श्राप दूंगा और कमंडल से जल हाथ में ले लिया तो भगवान ने हंस के कहा बोले उतंग मेरी तरफ देखो जो सर उठा के देखा कमंडल जल सब गिर गया चतुर्भुज भगवान विष्णु खड़े सामने और तब भगवान ने कहा भोले उतंग ध्यान से सुनो मेरी बात को भोले उतंग न यहां किसी ने मारा है और न कोई मारा है जब जब धर्म की हानि होती है मनुष्यता भटकने लगती है मनुष्य धरती को ही घर बना बैठता है जबकि जीवात्मा की उत्पत्ति तो क्षीर सागर में होती है तूने तो उन्हें सुधि देने के लिए क्या अब घर लौट चले घर जाना है देर न कर मैं ही अपनी विभूतियों के साथ प्रकट होता हूं लीलाएं करता हूं मैं ही कौरव हूं मैं ही पांडव हूं मैं ही मैं ही सब रूपों में प्रकट था लीला के द्वारा शुभ अशुभ सत्य असत्य की लीला करता मैं अपनी विभूतियों के साथ लोप हो जाता हूं ऋषि यह न किसी ने मारा है और न कोई मरा है जीवन की सूक्ष्म आत्मज्ञान को देने के लिए ही ये नारायणी लीला है उत्तंग कहने लगे मैं गुरुकुल में आज तक पास नहीं हुआ महाविष्णु देव मैं कहां से इतनी माया समझ पाऊं तुम्हारी मुझे तो गुरु ने ही भगा दिया मैं ये सब क्या जानू नारायण मुझे माफ कर दो मैंने समझा कोई यादव राजा है मैं आप ही को श्राप देने जा रहा था आप ही का भक्त है तो भगवान ने हंस के कहा भगवान भी उसके भोलेपन पर न्यौछावर हो जाते हैं महाविष्णु श्री कृष्ण कहते हैं आज तू तो मुझसे वर मांग बोला नहीं मांगता अरे बोला भले कुछ मांग ले सोचने लगा कहना नारायण मेरी कोई इच्छा नहीं मांगू क्या आपसे अरे कहने लगे जिसको मैं ये चतुर्भुज दर्शन देता हूं उसे वर अवश्य देता हूं तो मेरी मर्यादा के लिए कुछ मांग लो सोचने लगा क्या मांगू कहला कभी कभी जंगल में पानी नहीं मिलता जब मुझे प्यास लगे तो पानी पिला देना किसी देवता को बेच देना पिला जाएगा भगवान हंसे और लोप गए और उसके साथ ही बह कुछ काल के बाद भयंकर दुर्भिक्ष फैल गया चारों ओर मौत की आंधिया नाच कर रही हैं, धरती सूख गई पेड़ गिर गए सारे जीव जंतु तो प्यासे तड़प तड़प कर मर रहे हैं प्यासा उतंग बन बन ढोलता कहीं एक बूंद पानी भी तो नहीं है आखिर में बैठ गया कि लाओ महाविष्णु मुझे पिला दो मुझे जल पिला दो मैं प्यासा हूं सोचा मांग लो तभी तो वर पूरा होगा और सोचने लगा कि कोई देवता सुंदर कलश में जल लेके आ रहा होगा और तभी थोड़ी देर में एक भिश्ती पानी में मशक में पानी में पानी भरे हुए आया उसने कहा महाराज जय जय बोले हां बोले रिसीवर प्यासे हैं बोले तो तेरे से क्या मतलब अरे बोले इस मशक में ही पानी और पानी नहीं है चाहो तो पी लो बोले जाता है मुझे मुर्दा चमड़े में से पानी पिलाएगा अभी शराब देंगे तो वह हंसता हुआ चला गया चला गया वो और फिर भगवान प्रकट हो गए महाविष्णु ध्यान से सुनो मेरी बात बड़ा मीन में कर लेते हैं हम सब लोग गंदगी गा लेते हैं सब कह रहे भोले उतंग तू तूने अमृत मोक्ष को गमाया है मैंने इंद्र से कहा था कि इंद्र जाओ उत्तंग निष्पाप है निर्मल है सब में एक अभेद ब्रह्म का भाव रखता है उसे अमृत पिलाओ और लौटा लाओ तो इंद्र ने कहा कि नहीं वो अभेद नहीं अभी भी भेद भाव उसमें है वो उत्तंक है उत्माने संशय अंक माने हृदय में जिसके मन के संशय ही न गए उस उत्तंग को मोक्ष कभी नहीं मिला है उतंग का अर्थ भी कर लो उत्तन अंग कि जिसके अंग में जिसके अंग में सदा संशय संशये क्यों? तो वो क्यों तो समझ लो कि इसका सर्वनाश निश्चित है उदंग तो कहा कि वो उतंग है संशय से ऊपर कभी उठा नहीं है वो मोक्ष का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता लगे जब मैंने कहा कि नहीं इंद्र मेरे आदेश मानो जाओ तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाविष्णु मैं भिष्टी का रूप भर के और मशक में अमृत डाल के ले जाता हूं पी लेगा अमर हो जाएगा भेद देखेगा रह जाएगा आपने गाया तो बहुत सीए राम में सब जग जाने लेकिन एक सीए राम ही तो तुमने सब में नहीं देखा कोई अच्छी चीज भी दिखी तो तुमने उसमें मैल खोजनी चाहिए ऐसा सीए राम देखा तुमने और तुम लज्जित भी नहीं हुए कहीं मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता इसे तो अभी भटकना है और रे उतंग तू मोक्ष गवाया है वो अमृत था काश तू अभी तत्व पर आकर स्थिर हो गया होगा लिपि कितना पानी पिएगा भगवान लोप हो गए जलाशय भरे हुए थे पेड़ हरे भरे थे पक्षी कलरव कर रहे थे चारों ओर पानी था उतंग पी कितना पानी पिएगा सो हमारी भक्ति तथाकथित है जन्म दर जन्म यू ही भटकते रहते हैं और हम हैं कि धुलना ही नहीं चाहते हैं ना अपने पाप नहीं धोएंगे हाय कपट जिए कपट रहे कपट भगवान से क्या काम वही उत्तम की अवस्था है हमारी हर बार मोक्ष हमारे भीतर आत्मा अमर रहता है और हम पतित योनियों में भटकने चले जाते हैं क्यों क्योंकि हम सत्संग को पीना जीना आचरण में उतारना नहीं चाहते है हम तो अपनी वही हेठ ही करना चाहते हैं जो भक्त ईमानदारी से इसको उतारेगा जिसको जीवन में उतारेगा अगर सुनने से कल्याण होता तो तुम्हें इतना शरीर देने के बजाय कान भर ही ब्रह्मा ने बनाया होता अगर खाली सुनते रहना उद्धार हो जाएगा उद्धार नहीं होगा तुम्हें जीना होगा तुम्हें मैल धोने पड़ेंगे तुम्हें नित्य अभ्यास करना होगा हर सतसंग को एक बार नहीं सुनना है बारंबार अपना नित्य प्रति नियम पूर्वक ऐसे ही दोहराना होगा जैसे सुबह शाम भोजन शरीर को देते हो ऐसे ही मन के भोजन को सत्संग में उतारना होगा और सुबह शाम अपने से पूछना हो।